कवितावली उत्तरकांड शंकर स्तवन एक तो काल मूल में किखा है की बेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप भये साधु सिद्धमान जान रीति पाप पीन की दूबरे कुदूसरो न द्वार राम दया धाम रावरि गति बल विभव विहीन की विराजमान महाराज आज ला दाद दीन की एक तो सारे दुखों का मूल भूत या भयंकर और उसमें भी में खाज के समान मूलभूत राशि पर शन की स्थिति है इसी से इस समय वेद धर्म तो लुप्त हो गए हैं लुटेरे ही राजा हो गए हैं तथा बढ़े हुए पाप की गति देखकर कर साधु जन दुखी है हे दयाधाम भगवान राम दुर्बल पुरुषों के लिए कोई दूसरा द्वार नहीं है बलवै भव शून्य पुरुषों को तो एकमात्र आपकी ही गति है हे महाराज यदि इस समय आपने इन दिनों की सहायता न की तो आपके उस सर्वोपरि विराजमान विरत की लज्जित होना पड़ेगा विविध राम नमित स्वामी समरथ हितु आस राम नाम की भरोसो राम नाम को प्रेम राम नाम ही सुनेम राम नाम ही को जानो नाम परम पद दाहिव भाम को स्वार्थ सकल परमारथ को राम नाम राम नाम तुलसी न काहु काम को राम की शपथ सर्वस मेरे राम नाम काम धेनु काम तरुमो से छीन छाम को राम नाम ही मेरा माता पिता है वही मेरा समर्थ स्वामी और हितकारी है मुझे राम नाम से ही सब प्रकार की आशा है और राम नाम का ही भरोसा है राम नाम से ही मेरा प्रेम है और राम नाम जपने का ही नियम है राम नाम के अतिरिक्त और किसी अनुकूल प्रतिकूल मार्ग का मुझे कोई भेद ज्ञात नहीं है राम नाम ही मेरे सारे स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करने वाला है राम नाम के बिना तुलसीदास किसी काम का नहीं है मैं राम की शपथ करके कहता हूँ राम नाम ही मेरा सर्वस्व है और वही मेरे जैसे दीन दुर्बल के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है मारग मार मार कहधन लियो शंकर कोपस पाप को कुदाम परीक्षित जा जाहि गुजारी कहियो काश कंटक जेत भयत गे पाई अघाई के आपन की आज के काल परों की जागी है चाट दीवार को दीओ जिन लोगों ने पथिकों को लूट कर अथवा ब्राह्मणों को मार सताकर कर करोड़ों कुमारगों से धन एकत्रित किया है उनका वह धन भगवान शंकर के कोप से हृदय को जला कर जाएगा यह बात खूब परीक्षा की हुई है काशी में जितने कंटक पापी हुए हैं वे अपनी करने का भली प्रकार फल भोग कर नष्ट हो गए हैं ये सब भी आजकल परसों अथवा नर्सों दिवाली का दिया चाट कर जाएंगे ही कहते हैं दीपावली का दिया चाट कर सर्प चले जाते हैं फिर वे दिखाई नहीं देते इसी प्रकार ये पापी लोग भी ऐसे नष्ट होंगे कि इनका कोई पता नहीं चलेगा कुमकुमंग सुंगजितो मुख चंदसु चंदस होड़ परी है बोलत बोल समृद्ध चिव अवलोकत सोच विषाद हरी है गौर की, की मंजुल प्रेम पयान समय सब सोच विमोचन क्षेम करी है जिसने अपने शरीर के आभा से कुमकुम -कुम को जीत लिया है तथा जिसका मुख चंद्र चंद्रमा से होड़ बदत बदता है जिसके बोलने में सब प्रकार की समृद्धि चूने लगती है और जो देखते ही सब प्रकार की चिंता और खेद को हर लेती है या पक्षिणी के वेश में साक्षात गौरी है या गंगा अथवा आनंद से परिपूर्ण किसी अन्य देवी की मनोहर मूर्ति है इस छेमकरी करी अर्थात लाल रंग की चील को कहीं जाते समय प्रेम पूर्वक देखा जाए तो यह सब प्रकार की शक शोकों की निवृत्ति करने वाली होती है मंगल की किरास परमारथ की खान जान बिरच बनाई विद के सौ बसाई है प्रलय हो काल राखी सूल पाठ सूल पर नीच बस नीच सो ऊचाहत खसाई है छान छितपाल जो पर छित भय कृपाल भलोक्यो खल को निकाय सोनसाई है पाही हनुमान करुणान धान राम पाहीं काशी कामधेनु कल कसाई है विधाता ने काशी को मंगल की राशि और परमार्थ की खान जान कर रचा है और श्री विष्णु भगवान ने उसे बचाया है प्रलय काल में भी भगवान शंकर ने उसे अपने त्रिशूल पर रख कर बचाया था उसी को यह मृत्यु के वशीभूत हुआ नीच कली गिराना चाहता है महाराज परीक्षित ने इसे छोड़कर इस पर कृपा की और इस दुष्ट का भला किया उस उपकार को इसने भुला दी हे हनुमान जी रक्षा कीजिए भगवान राम बचाइए बचाइये जलिप कसाई काशी रूप कामधेनु धेनु कुमार डालता है की जितकी जो प्राणहूत प्यारी पुरी के सौ कृपाल की ज्योतिरूप लिंगमई अगणित लिंगमयी मोक्ष वितरण बिजरणी जग जाल की देवी देव देव सरि सिद्ध मुनबर बास लोकत बिलोकत राम ऐसी काशी की कराल थन कर जो ब्रह्मा जी की रची हुई है और स्वयं विश्वनाथ की राजधानी है और जो कृपा में विष्णु भगवान को प्राणों से भी प्यारी है वह ज्योतिर्लिंग मयी और अगणित लिंग में पूरी मोक्षदान करने वाली तथा जगत जाल को नष्ट करने वाली है वह वा देवी देवता सुरसरी सिद्धजन और मुनवरों की निवास भूमि है और दर्शन मात्र से ही अभागों के ललाट पर लिखी हुई दुर्भाग्य की रेखा को मिटा देती है ऐसी काशी की भी इस कलिकाल ने दुर्दशा कर रखी है जिसे देख हे दया श्री राम यह तुलसीदास आहा है आप कृपा कर इसकी रक्षा कीजिए आश्रम बनन, बरन निज निज मर मोटरी सिदार दी संकर महामार जानियत साहिव दूनी दिन दिन दार दी नारी नर आहत पुकारत सुनैन कोलसीमरे राम समय सुकरुणा सराश सनकाधिदीन कुछ प्रतियों में 170 छंद ही मिलते हैं काशी नगरी प्रचार सभा के प्रति में एक छंद हैं अतः एक छंद रखे गए हैं आश्रम और वर्ण कली के प्रभाव से विकलांग हो गए और सबने अपनी अपनी मर्यादा को भार स्वरूप समझकर त्याग दिया शिव जी का कोप तो महामारी से ही प्रकट है स्वामी के कुपित होने के कारण ही संसार का दारिद्र दिनों दिन बढ़ता जाता है स्त्री पुरुष सब आर्त होकर पुकारते हैं किंतु उनकी पुकार कोई नहीं सुनता मालूम होता है किन्हीं देवताओं ने मिलकर मूठ चला दी थी अभिचार का प्रयोग किया था किंतु भयभीतों की रक्षा करने वाले भगवान कृपालु श्री राम को स्मरण करते ही उन्होंने अपनी करुणा की प्रशंसा करके उसे समय पर अपना काम करने का संकेत कर दिया जिससे वह बीमारी बाद की बात में चली गई उत्तराखंड